है करता नहीं। करवाता हूं। खाता हूं, हूं। इस प्रकार संसारी जीव मुँह को प्राप्त हो रहे हैं परमार्थता वस्तुतः आत्मा किसी के पाप को नहीं लेता और कुंड को तो नहीं लेता अज्ञान अवस्था में व्यवहार अवस्था में सब कहा जाता है की ऐसा अपना कौन सा सोलमा है चलिए पढ़ो ज्ञान तो तदावज निकमन तव ज्ञान प्रकाशय तत्पर ज्ञानन तद् तद् देखेंगे तद्ञान यशित आत्मन अन्वेखेंगे तो यदान तो यदान आत्मन ज्ञान नशीत आत्मन ज्ञानन नशि किसा तद्ञान यहाँ जंतूना जिन जंतुओं का वह अज्ञान जिन जंतुओं का वह अज्ञान कौन सा अज्ञान? जिसके लिए पहले कहा था ना अज्ञाने ज्ञानमु जंती हाँ जिस अज्ञान से ज्ञान आवृत है इसलिए जंतु मुँह को प्राप्त हो रहे हैं तो वही अज्ञान जो कि ही मुँह का कारण अज्ञान है तो तद अज्ञानम कर अज्ञान आत्मना ज्ञाने आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है अज्ञान किससे नष्ट हो गया है आत्मा, आत्मा के, के ज्ञान से नष्ट हो गया है फिर देखेंगे तू ऐसा किंतु जिन जंतुओं का या जिन जी जीवों का वह अज्ञान किंतु जिन जी जीवों का तद अज्ञानम वह अज्ञान आत्मना ज्ञानेन नाशिकम आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है तेषाम ज्ञानम आधिकवत तुम जीवों का ज्ञान सूर्य के समान उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान तत्परम प्रकाश ये तत्परम परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व होता है आत्मा कि आत्मा को प्रकाशित करता है ज्ञानम उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है तत्परम करमार्थ तत्व परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है परमार्थ तत्व क्या है आत्मा उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान आत्मा को प्रकाशित करता है जैसे सूर्य सभी रूपों को प्रकाशित करता है सूर्य क्या करता है सभी रूपों को प्रकाशित करता है वो इसलिए यहाँ पर सर्व क्या है आत्मा ही सर क्या है परमार तत्व उस परमार तत्व को प्रकाशित करता है क्या उनका ज्ञान ज्ञान हाँ अब देखेंगे लगाएंगे तू ज्ञानेर भाष में देखेंगे कौन सा ज्ञान अच्छा ज्ञानेर है ना तो न कर्त करते हैं अच्छा, ज्ञाने टू अब इसके आगे ज्ञाने टू है ना अब आगे जो है ना श्लोक में तद अज्ञानम है ना तो तद अज्ञानम को समझाने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं किसको समझाने के लिए ज्ञान टू के बाद में अर्धविरा होना चाहिए यहाँ विराम का पालन नहीं किया है विराम लगा दे तो काफी सुविधा हो जाएगी अच्छा तो के बाद होना चाहिए अर्धविम ओके ठीक है मत लगाइए क्योंकि अभी आगे अभी मत लगाओ हम देखते हैं क्योंकि आगे भी हो कैसा व्याख्यान है ये जो तो अज्ञानम को समझाने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं तद अज्ञानम वह अज्ञान कौन सा अज्ञान है? तो बताते हैं इन अज्ञान आवृता जनता मूझं की जिस अज्ञान से आवृत होकर या जिस अज्ञान से आच्छादित होकर जिम्मे मुंह को कर सकते जिस अज्ञान से आवृत होकर जीव मुँह को प्राप्त होते हैं। लग गया जिस अज्ञान से आच्छादित होकर जीव मुँह को प्राप्त होते हैं जंतुआकर जीव वह अज्ञान, वह अज्ञान अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर अच्छा अब ऐसा है ना तो ऐसा कर दिया है जंतु नाम जिन जीवों का अब ये ज्ञाने आया था ना पहले तो ज्ञानेन का अर्थ ये है यहाँ पर विवेक ज्ञान ज्ञानेन का क्या है विवेक ज्ञाने और यहाँ पर आत्मना है ना श्लोक में आत्मना ज्ञानेन्द आत्मना ज्ञानेन तो आत्मना का आत्मा के ज्ञान से तो आत्मना कर्थ कर किया है आत्मविशय आत्मना का अर्थ क्या है षष्टी विषय अर्थ में है मतलब आत्मविश्यक ज्ञान से आत्मा के ज्ञान से अर्थात आत्मविश्यक ज्ञान से शब्दार्थ आएगा ज्ञानेन अर्थ क्या किया विवेक ज्ञाने और आगे किसको समझा रहे हैं ये तद को हमको की अज्ञान से आच्छादित होकर जंतवा मूल्यं जीव प्राणी मोह को प्राप्त हो रहे हैं तद अज्ञानम ऐसा से क्या लिया है जंतु नाम जीवानाम और ज्ञानेन का क्या अर्थ है यहाँ पर विविध ज्ञानेन और आत्मना अर्थ किया है आत्मसेण नितम अच्छा एक मिनट इस ध्यान देंगे आत्मना शब्द अलग गया ना वास्तविक कार्य क्या करते हैं क्रम से शब्दों का व्याख्यान नहीं करते हैं, बस बल्कि जिस क्रम से श्लोक में शब्द आए हैं उसी क्रम से व्याख्यान करते हैं तो ध्यान देना श्लोक में आया हुआ जो आत्मना है वो आत्मना तो लिख दिया है ना और ज्ञाने कार विवेक ज्ञाने और विवेक ज्ञान का विषय क्या होगा आत्मा तो आत्म सिर्फ विवेक ज्ञान से आत्म सिर्फ विवेक ज्ञान से और फिर आत्मना पर एक अलग भी पढ़ा पढ़ा गया है न पढ़ा गया है ना या तो ऐसा समझ लेना है कि इसी आत्माकार से आत्मविशेरण पहले कर दिया है एक ऐसा समझ सकते हैं और यदि ऐसा नहीं समझना है तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर अज्ञानम आया है ना हैं? तो अज्ञानम के साथ भी आत्मना को जोड़ सकते हैं। देखो हम बता रहे हैं आपको देखो पहले ऐसा लगाएंगे तू कर सकू किंतु जिन ऐसाओं के बाद किसका अंदर किया था सर का किन्तु किंतु जिन जीवों का या जिन जंतुओं का वह अज्ञान किंतु जिन जीवों का वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है या आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है कौन अज्ञान अभी हमने आत्मना का किसके साथ किया ज्ञान के साथ किया ना आत्मा के ज्ञान से या आत्मिक से अज्ञान से और ऐसा भी किया जा सकता है किन्तु एसाम है ना कि जिन जीवों के जिन जीवो के आत्मा का वह अज्ञान या आत्मविश्यक व्ञान जिन जीवों के आत्मविश्यक वज्ञान और आत्मविश्यक ज्ञान से नष्ट हो गया है ऐसा भी कर सकते हैं क्या किन्तु जिन जीवों का आत्मना सद अज्ञानम आत्मविश्यक वज्ञान और आत्मविश्यक ज्ञान से निवृत्त हो गया है आत्मविश्वे अज्ञान <erg> के निवृत्त हो गया है सरल शब्दों में आत्मा का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से निवृत्त हो गया ऐसा भी कर सकते हैं आत्मा का आत्मा ऐसा ज्ञान ज्ञान आत्मा आत्मा ज्ञान से ज्ञान से कर सकते हैं क्यूँकी वास्तुकार ने जो है ना आत्मना शब्द अलग लिखा है और ज्ञाने ने कर विवेक ज्ञाने न उसका विशेषण बनाया आत्मस्ट की आत्मस्तु विवेक ज्ञान के किन्तु जिन जीवों का आत्मा का वह अज्ञान आत्मिश्चर्या विवेक ज्ञान से निवृत्त हो गया है विवेक ज्ञान तो ध्यान देंगे कि दे आदि से भिन्न आत्मा का ज्ञान ये क्या होता है विवेक ज्ञान लेकिन यहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति मानी है तो विवेक ज्ञान मतलब दे आदि से भिन्न मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार आत्मा का ज्ञान लेना क्योंकि जीव ब्रह्म में ज्ञान से शंकर सिद्धांत में क्या है की निवृत्ति मानी जाती है तो का प्रसंग हो वो विवेक ज्ञान कहा जाए वहां पर ऐसा समझना कि दे दे दे दिन में। मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार क्या है जीव ब्रह्म की ऐक्य का ज्ञान ऐसा लेना चाहिए अब ये पंक्ति लग जाएगी किन्तु जिन जीवों के आत्मा का हुआ ज्ञान आत्म ज्ञान से या आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है अब देखेंगे शेषाम ज्ञानम कि उन जीवों का ज्ञान या उनका ज्ञान सूर्य के समान तत्म प्रकाश कि आत्मा को प्रकाशित करता है। में देखेंगे तेशाम, तेशाम मतलब परेशान जन्तु नाम आदित्य वित्य के समान जैसे आदित्य समूह सम्पूर्ण समस्तम कर संपूर्ण जैसे आदित्य सम्पूर्ण रूपों को प्रकाशित करता है रूप जातम कर रूप समूह रूपों जैसे सूर्य समस्त रूपों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार उनका ज्ञान उसी प्रकार उनका तदव ज्ञानम उसी प्रकार ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान वस्तु परमार्थ तत्व को जे वस्तु परमार्थ तत्व को यहाँ ध्यान देंगे ज्ञम वस्तु सर्वम को भाषाचार में जोड़ा है, है और तत्परम का क्या है परमार्थत्व तद्वत ज्ञानम उसी प्रकार ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान या उसी प्रकार उनका ज्ञान ये वस्तु पर को ये वस्तु जे वत्व को सर्वम का व्याख्या कर पूर्ण प्रेम या पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है तो उसी उसी प्रकार उनका ज्ञान ये वस्तु कौन है परमार्थ तत्व उसी प्रकार उनका ज्ञान ये वस्तु परमार्थ तत्व को पूर्णतः प्रकाशित करता है ऐसा प्रकाशित करता है पूर्णता प्रकाशित करता है जैसा आत्मा असंघ है अकरता है कुक है अभिकारी है ऐसा पूर्णता प्रकाशित आत्मा का ऐसा लग जाएगा तेसाम ज्ञानम ते जा आदित्य के समान उनका ज्ञान ऐसा लगा लेना आदित्य पर तेसाम ज्ञानम ते सूर्य के समान उन जीवों का ज्ञान या उन जीवों का सूर्य के समान ज्ञान उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान उन जीवों का ज्ञान सूर्य के समान परमार्थ तत्व तो आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है कैसे प्रकाशित करता है मतलब जैसे आत्मा असंग है कूट है अभिकारी है एक है ऐसा इन सभी पूर्णता प्रकाश होता है अब देखेंगे तो वो वो मोह को प्राप्त होंगे हाँ वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं यद परम ज्ञानम प्रकाशितम यकाशितम परम ज्ञानम जो प्रकाशित हुआ पर ज्ञान है जो प्रकाशित हुआ नहीं। नहीं। ज्ञान है किसको प्रकाशित करता है परमाणु तत्व को तो प्रकाशित कौन हुआ पर ज्ञान नहीं परमाण तत्व प्रकाशित कौन हुआ परमार तत्व को ग्यान प्रकाशित करता है तो प्रकाशित कौन हुआ परमाण तत्व और परमाणु तत्व क्या है पर ज्ञान है क्योंकि आप जो है ना परमाणु तत्व आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है ना इसलिए उसको ज्ञान कह दिया और वो पर भी है जो प्रकाशित प्रकाशितम परम ज्ञानम जो प्रकाशित हुआ पर ज्ञान है उसको देखो लगा पढ़िए श्लोक सद्या सदात्मान सदनिष्ठा सत्परायण गुनरा कलमता पहले यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए फिर बता देंगे आपको तो सदबुद्या सदात्मान तत्परायण गति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धतक तदुद्य तदात्म तनिष्ठा तत्परायण गति अपनरावृत्ति ज्ञान निर्धतक देख लो अन्वेस्ट कोई बात नहीं तो यहाँ देखेंगे तदुद्य तनिष्ठ तत्परायण तदात्म तदुद्ध्य हा, और तत्परायण तदात्मान ज्ञान निर्भूत कलमश अपन गिरूत कलमश अपन गच्छी शब्दार्थ तो वास्तु से देखेंगे अभी थोड़ा सा अर्थ देख लो सामान्य हम बताते हैं सदबुद्ध्या है ना सदबुद्ध्या का अर्थ है कि परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि वाले परमार्थ तत्व विषय परमार आत्मा तो आत्मनिश्चय बुद्धि वाले या आत्मश्ल ज्ञान वाले आत्मश्लियत है बुद्धि करते ज्ञान आत्मिश्लियत बुद्धि वाले या आत्मश्ल ज्ञान वाले तद बुद्धिया हुआ अब इसके बाद तन निष्ठा तन निष्ठा का अर्थ है उस परमार तत्व में स्थित या ब्रह्म में स्थित ब्रह्म में स्थित और तत्परायणा में आएगा कि आत्मा वो उसमें परमार तत्व में रथि करने वाले या ब्रह्म में रथि करने वाले या ब्रह्म में प्रेम करने वाले ब्रह्म से प्रेम करने वाले आये तो में तो ब्रह्म से है की परमार तत्व में रथि करने वाले प्रेम करने वाले और तरात्माना है कि परमार्थ सत्व को अपना आत्मा जानने वाले परमार तत्व को अपना आत्मा जानने वाले जो परमार सत्व को अपना आत्मा समझ लेते हैं परमार सत्व को अपना आत्मा समझने वाले ज्ञान मेरे दूध कलमसा ज्ञान से नष्ट ज्ञान से नष्ट हुए पाखों वाले पुरुष ज्ञान से निर्जित हुए पापों वाले महापुरुष आप इंदिरा वृत्ति में रक्षण थे भाष्य में शब्द फिर और बता देंगे तो तदबुद्ध्या का है तस्मीन बुद्धि एसाम यहाँ गता है ना तस्वीन गता बुद्धि एसाम से तदबुद्ध्या है यहाँ पर तस्वीन से क्या लेना है परमार सत्व परमारत्व में परमार्थ तत्व में पहुंच गई है बुद्धि जिनकी या जिनकी बुद्धि परमार्थ तत्व में पहुंच गई है इसका मतलब है मतलब जिनकी बुद्धि परमार्थ तत्व विषय ज्ञान वाली है या जिनकी बुद्धि परमार्थ तत्व तो को जानती है कि जिनकी बुद्धि परमार्थ तत्व में पहुंच गई है या जिनकी बुद्धि परमार्थ तत्व तो को प्रकाशित करती है फिर सदबुद्धियाँ उन्हें क्या कहेंगे सदबुद्धि होगा इसका परमार तत्व विषय विधि वाले या परमार तत्व ज्ञान वाले मतलब आत्मा के ज्ञान वाले तदात माना यहाँ देखेंगे तदात माना तद एव तद, तद, तद आत्मा ऐसा है ना तद तद आत्मा ईशाम और तद का मतलब है तदय तद का क्या मतलब है समाप करके क्या बनेगा तदात माना तो समय यहाँ शब्द में जो तद है उसका तद का क्या है सद एव, सद एव। तद एत्माना में सदात्माना शब्द में क्या है आत्मा तो आत्मा से क्या लेना है परम ब्रह्म क्या लेना है हाँ मतलब परमार तत्व ही या वह ही परम ब्रह्म आत्मा है जिनका यह एक नटिया तो ऐसा समझो आप सदात्माना समाज करके बनेगा और सदात्माना का विग्रह कैसे होगा तद आत्मा ऐसा तद आत्मा और तद का क्या तद एव तद का तद यो। तद है तद एव और अच्छा हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ तद एव आत्मा आत्मा ना और यहाँ पर परवार तत्म भी न सुन सकलिंग था ना और यहाँ पर से ले लिया है परम ब्रह्म तथ से क्या लिया है तो वह तट परम ब्रह्म एवं आत्मा ऐसा तट परम ब्रह्म एवं आत्मा लगाना मतलब तथ से परमार तत्व को लेना है परमार तत्व को पर ब्रह्म तट परम ब्रह्म एवं आत्मा एसाम वह पर ब्रह्म ही आत्मा है जिनका इसका मतलब है ब्रह्म को ही अपना आत्मा समझने वाले पर ब्रह्म को ही अपना आत्मा समझने वाले तद या निष्ठा का अर्थ है अभिनिवेश अविवेश करते हैं तात्पर्य तात्पर्य करते तत्परता मतलब वाला होना परमार तत्परता वाला होना, तत्परता का मतलब क्या है कि साधन में तत्परता परमार्थ परमार साधन में तत्परता ज्ञान ज्ञान की अभ्यास में तत्परता और इसका तात्पर्य बताते हैं भास्कार इसका तन का तन है ना समाज तस्वीन निष्ठा इसका समाज कर लेना तस्वीन निष्ठा सत्म से क्या लेना है ब्रह्मण या परमारण तत्व निष्ठा निष्ठा कर परमाण तत्व में तत्परता करने वाले या परमार तत्व के ज्ञान में तत्परता करने वाले परमारण तत्व के ज्ञान में तत्पर रहने वाले इसका, इसका तात्पर्य है कि सभी कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में ही स्थिति है सभी कर्मो का त्याग करके ब्रह्म में ही स्थिति है जिनकी उन्हें क्या कहें निर्णय तो ब्रह्म में स्थिति कैसे ज्ञान योग के अभ्यास भी तो तो निष्ठा हो गया आगे देखेंगे सत तत्परायणा में देखेंगे क्या तत्परायण तद एव परम अयन पाठ है तद एव परम अयन तत्परायणा परम अयन तो यहाँ पर तत्परायणा में अयन शब्द है ना तो परम अयन का से किया है यहाँ पर परागति परम अयन का क्या किया है परागति का परम है परमपराग परागति का क्या अर्थ है और तथ पर क्या लेना है वो ब्रह्म या तो कि ब्रह्म ही परम अयन का से अर्थ है परागति परम प्राप्त कि ब्रह्म ही परम प्राप्त है जिनके जिनका जिनका परम प्राप्त ब्रह्म ही है उन्हें क्या कहेंगे तत्परा मतलब ब्रह्म को ही परम प्राप्त मानने वाले ब्रह्म को ही परम प्राप्त और यहाँ पर उसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार केवल आत्मरतिया केवल आत्मा में रचि करने वाले या केवल आत्मा में प्रेम करने वाले केवल आत्मा में प्रेम करने वाले एनम होना चाहिए अजन नहीं या तो पर या, या तो वहाँ पर हो विशेषण विशेष में समानता चाहिए देखता हूँ सभी में कैलाश में क्या है एनम आएन। कर लो एनम कर लो कैलाश में लो विशेषण विशेष में समान लिंग भी होता है इसलिए एनम कर लो क्या होगा लग जाएगा मतलब केवल आत्मा में पीती करने वाले या केवल ब्रह्म में पीटी लगने वाले अब भी ऐसा ज्ञाने नाक आत्मना अध्यन जिनके ज्ञान से आत्मा का अज्ञान नष्ट हो गया ऐसा जिन जीवों के ज्ञान से ऐसा लगाना ज्ञाने ज्ञान से जिन जीवों के आत्मा का अज्ञान नष्ट हो गया क्या कहेंगे ज्ञान से जिन जीवों के आत्मा का अज्ञान नष्ट हो गया अथवा ऐसा कर लेना ज्ञान के द्वारा अथवा ऐसा कर सकते हैं आत्मा के ज्ञान से जिन जीवों का अज्ञान नष्ट हो गया ऐसा भी लगा सकते हैं क्या आत्मा ना ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ऐसा अज्ञान जिन जीवों का नष्ट हो गया और दूसरी प्रकार भी लगा सकते हैं क्या कि है ये, ये, ये भी तो क्या? क्या बताया मैंने आत्मा के से जिन जीवों का ज्ञान नष्ट हो गया ते गच्छन थी रक्षन का प्राप्तमन थी वो प्राप्त करते हैं विधा मतलब इस प्रकार की आत्मरावृत्ति को इस प्रकार की एवं विधा का इस प्रकार अपुनरावृत्ति अपनरावृत्ति का, का क्या किया अपुनर्देह संबंध न मतलब दे के साथ संबंध ना होना दे के साथ संबंध ना होने को प्राप्त करते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ज्ञान निर्धत कलमश यहाँ लगाएंगे ज्ञानेन निर्धता कलमश ऐसा क्या ज्ञानेन अच्छा ये देखना नाशिता एक प्रचंद नाशिता कलमशा एक प्रचन्न करासी हुई पुस्तक में दिया। बनाया दियाधूता हूँ ज्ञान निर्धत कलम ज्ञाने न हाँ यहाँ पर जो है ना करो। निर्धर ज्ञाने निर्धुतो नासिका कलमसाह है ना यानी निर्दूतो ना सीता कलमसा हा। क्यों सब निर्दो करो एक वचनता तो एक बचन है ना न कलशा एक बचन है हा। ये नहीं होगा निर्दूतों करिए लगाएंगे यथोक्त ज्ञाने निर्दूता कलमसाहाम क्या ज्ञाने न कलमस ज्ञान निर्दूत कलमसाह ऐसा गोग्री समाप्त है समझ में ज्ञान निर्दूता कलमशा ऐसा से ज्ञान निर्दूत कलमता यथोक्त ज्ञान से जैसा ज्ञान अभी कह गया है निर्दूता कर से नाशिता नाशिता कर से है हैं? हाँ अच्छा फिर यहाँ पर देखना फिर आगे दो वचन आ गया 200 होना चाहिए फिर तो हाँ 200 सौ करो क्यों कल कल सब नाता कलवाचन है ना तो पापादी संसार कारण 200 सो ऐसा बहुत अशुद्धि है ये सब ध्यान गीता चिट्ठी लिखना चाहिए ये सब ये वो सुधार देगा अच्छे अगली बात नहीं कर सकते उसमें वो दोबारा वो पहले सी डी सब बदल गया ना छापने का पहले प्लेटें बनाते थे प्लेटें के बाद वो बनाने लगे सी डी सी डी के बाद पेन ड्राइव बनाने लगे तो नई नई प्रक्रिया बनती है तो फिर दोबारा उनको करना पड़ता है उसमें गड़बड़ हो जाता है पहले प्लेट बना बना कर रखते थे उसी से छापते थे प्लेट तो हर पेज का अलग अलग रखना पड़ता है बोस्ट हो जाता है तो फिर अब वो क्या करने लगे सीडी बनाने लगे सीडी डी में फैसे वायरस या कोई खा जाता है सी डी को तो पेन ड्राइव बनने लगा उस तो परिवर्तन करने में वो फिर वो दुबारा करना पड़ता है टाइपिंग से बिगड़ जाता है तो वाला ऐसा हो जाता है, जाता है। तो ये यहाँ पर यहाँ कलमशा करते हैं पाप आदि संसार कारण दो रहा की संसार का कारण भूत दोष पाप आदि संसार का कारण संसार का कारण दोष है कि गुण है दोष है, के कारण ही संसार की प्राप्ति होती है तो संसार का कारण है भूत दोष संसार का कारण जो दोष है वो क्या है पाप आदि पाप आदि आदि है कुंड लेना मुख्य के लिए कुण भी क्या है पापा तो भी बंजन कार है पाप आदि अब देखेंगे यथोक् ज्ञान के द्वारा कलमत कर है पाप आदि कलमकर्थ है संसार का कारण भूत दो पापादी जिनका नष्ट हो गया है उन लक्ष्मियों को क्या कहते हैं ज्ञान निर्भुत कलमकाहा वो वचन है तो ज्ञान कलमशाह ऐसा भी है ज्ञान ठीक है दोबारा देखेंगे इस श्लोक को तटबुद्ध्या पर ब्रह्म या तथ्य परमार्थ तो लेना है ना परम ब्रह्म की परम ब्रह्म ज्ञान वाले परम ब्रह्म जिससे बुद्धि वाले तो यहाँ पर परोक्ष ज्ञान यहाँ पर क्या है परोक्ष ज्ञान है और तन निष्ठा मतलब पर में स्थित पर में और यहाँ तात्पर्य शब्द भी आया है ना निष्ठा कर पर ब्रह्म में तत्परता करने वाले इसका मतलब क्या हुआ कि पर ब्रम के ज्ञान में तत्परता करने वाले ज्ञान योग की अभ्यास में तत्परता करने वाले तो इसके द्वारा क्या कहा जाता है अभ्यास क्या कहा जाता है हाँ मतलब पर ब्रह्म स्थित अभ्यास कहा जाता है और माना है कि ब्रह्म अपना आत्मा समझने वाले इसके द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है कैसा ज्ञान हाँ, को ही अपना आत्मा समझने वाले ये अप्रोक्ष ज्ञान है और तदात्माना तदु परोक्ष ज्ञान है और तद निष्ठा से क्या कहा जाता है अभ्यास और अभ्यास करने वाला क्या है उसे प्रेम करता है तत्पराणा है आत्मरथी बताया था ना ऐसे ज्ञान से निवृत्त हुए फाफों वाले सत्पुरु से मनुष्य आप ग्रावृत्ति को प्राप्त करते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं और देखेंगे अज्ञानम न सिकम ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा ऐसा होना है क्या अच्छा जिन जीवों के आत्मा के, आत्मा के ज्ञान के द्वारा या आत्मना ज्ञाने आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिन जीवों का अज्ञान नष्ट हो गया है आत्मना ज्ञाने आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिन जीवों का अज्ञान नष्ट हो गया है दूसरी प्रकार से भी लगा सकते हैं है नैसे दूसरी प्रकार लगाएंगे कि ज्ञान के द्वारा जिन जीवों के आत्मा का अज्ञान नष्ट हो गया है यही ठीक है पहले वाला ज्ञान के द्वारा क्या आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिन जीवों का ज्ञान नष्ट हो गया है वे पंडित परमार देखते हैं वे पंडित परमार तत्व को कैसे देखते हैं उसके इस पर कहते हैं या ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं देखो विद्या विद्याभिनय सम्पन्न ब्राह्मणे हस्तिनी सुनी चापा के सुनी चापा के सुनी चापा के चा दो चाहे हम सुचा स्वे तमदर्शिना पंडिता एवं पंडिता ऐसा भाष्य के अनुसार होगा विद्या तथा विनय सहित युक्त ब्राह्मण है ये ब्राह्मणे का विशेषण है यह विद्या विनय संपन्न बात के अनुसार विद्या तथा विनय युक्त तो ब्राह्मण में सब, सबसे श्रेष्ठ है ना विद्या विनय से युक्त तो ब्राह्मण विद्या तथा तो ब्राह्मण में गाय में में कुत्ते में, में।, में और चंडाल में जो कुत्ते को खाते हैं उसको सपा कहते हैं चंडाल कुत्ते में और चंडाल में समान दृष्टि करने वाले पंडित हैं समान दृष्टि करने वाले पंडित होते हैं समान दृष्टि करने वाले मतलब एक अभिकारी ब्रह्म को समझने वाले इन सभी में एक अभिकारी ब्रह्म को समझने वाले या इन सभी में एक ब्रह्म को देखने वाले सब में एक ब्रह्म को जो देखता है वो क्या बैठे समान दृष्टि करने वाले क्या था पहले वो समता के लिए पहले क्या गया था बोलना समता का नहीं क्षमता था ना अच्छा ब्रह्म में स्थित होना समस्त समत्त यह मुझसे आया था और ब्रह्म में स्थित होना समता में स्थित होना था वास्तव में नहीं ब्रह्म में स्थित होना ही समता में स्थित होना ऐसा कहीं ध्यान आपको आया था इसको तो, तो ऐसे पंडित ये समर्पित समृष्टि रखने वाले मतलब इन सभी में एक एक समझने वाले पंडित होते हैं पंक्ति लगाएंगे विद्या विनय सम्पन्न यहाँ विद्या क्या विनया क्या द्वंद समाज करने पर क्या बनेगा विद्या विनयऊ विद्यानय अब यहाँ पर अर्थ देखेंगे विद्या का अर्थ है आत्मान आत्मा का ज्ञान विद्या का क्या अर्थ है आत्मा का ज्ञान अनया अर्थ है उपसमा उपसमा का क्या अर्थ है उपसम अर्थात उपरांता उपसम अर्थात उपरांता उपरांता मतलब क्या है विषय विषयों में पीती का न होना से उपराम रहना से उपराम रहना ऐसा से उपराम रहना तो विनय कर्म किया विद्या तथा उपरां का यहाँ परम से क्या लिया है विद्याभ्याम ताभ्याम से क्या लिया विद्याभ्याम विद्यागिनियाम संपन्न विद्या विनय संपन्न फिर किया गया है पहले स्वंथ था फिर क्या हुआ सत्सुरूप देखो क्या है कहेंगे द्वंद गर्भ हुआ, विद्या और विनय से संपन्न विद्वान विद्वान और विनीत जो ब्राह्मण मतलब विद्या और विनय से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है विद्वान तो और करते से युक्त क्या युक्त ब्राह्मण ब्राह्मण है स्रेजुक्तु स्रेजुक्तु भ्राम्मने, उस ब्राह्मण में गाय में हाथी में कुत्ते में और चंडाल में समुष्टि रखने वाले पंडित होते हैं या इनमें पंडित समि करने वाले होते हैं देखेंगे दे भक्ति का शास्त्र भास्केंगे इसको बताते हैं उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से सम्पन्न ब्राह्मण है क्या उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से संपन्न ब्राह्मण में उत्तम संस्कार, वा ले संस्कार ती तो वाले विद्या तथा विनय से संपन्न सात्विक ब्राह्मण में विद्या तथा विनय से संपन्न जिसमें उत्तम संस्कार हैं विद्या और विनय से संपन्न है वो सात्विक होगा तो उत्तम संस्कार वाले विद्या तथा विनय से संपन्न सात्विक ब्राह्मण में क्या मध्यमायाम और मध्यम प्राणी और वो तो उत्तम हो गया ना अब ये मध्यम ये गावली का विशेषण है गो का विशेषण है और च्या मध्यमायाम और मध्यम प्राणी संस्कार से रहित रजोगुणी गाय संस्कार से रहित रजोगुणी गाय लग जाएगा मध्यम है ना मतलब कुत्ते आदि के अपेक्षा श्रेष्ठ है।, है, है इसलिए इसको क्या कहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसे भी श्रेष्ठ आपका विद्या ब्राह्मण च्या मध्यमायाम और मध्यम प्राणी संस्कार से रहित रजोगुण युक्त गायेंगे अत्यंतम एवं केवल काम अत्यंत केवल तमो अत्यंत केवल अत्यंतम योग काम से अत्यंतम योग यह समझ लेना अत्यंत अर्थात केवल तमो गुणी अत्यंत अर्थात अत्यंत ऐसा लेना अत्यंत निकृष्ट अर्थात केवल तमो गुणी जो मध्यमा था ना तो यहाँ अत्यंत निकृष्ट अर्थ करना अत्यंतम का अत्यंत निकृष्ट अर्थात केवल हस्ती आदि में हस्ती में। हस्ती आदि आदि में में गाय है प्राणी अत्यंत केवल वाले अब देखो देखोग अब समझाते हैं किसको समिना को समझाते हैं भक्तकार संसारे ही सत्वादी गुणों से तथा उनसे जन्म संस्कारों से सज्जय उनसे जन्म किसुण जन्न सत्वादी गुणों से जन्म कौ सत्वादी गुणों से क्या सज्जय सं और सत्वादी गुणों से जन्म संस्कारों से तथा राजसयी तथा तामसई क्या संस्कार तथा राजस्वी क्या तथा संस्कार तथा राजेश उसी प्रकार राजस संस्कारों से क्या तथा और उसी प्रकार तामस संस्कारों से तामस संस्कारों से अत्यंत ही असंबद्ध, अत्यंत ही असंबद्ध, अस्पृष्टम का क्या अर्थ है असम्बद असंबद्ध समझते हैं, जिसका संबंध ना हो उसे क्या कहेंगे असंबद्ध। अब ध्यान देना तो ये आगे आया ना समित्रियम ब्रम्म तो जो ब्रह्म आगे कहा गया है तो ये अस्पृष्टम अस्पृष्टम का असंबद्ध या संबंध से रही थे तो सत्वादी गुणों के सत्वादी गुणों का संबंध है ब्रह्म तो सत्वादी गुणों से असम्बद कौन है ब्रह्म सूरज ये सदगुण किसके प्रकृति त्रिगुणात्मा आत्मा है और ये ब्रह्म में आत्मा में ये कोई गुण नहीं।, नहीं है तो सत्वादी गुणों से असम्बद यह सत्वादी गुणों के संबंध से रहित कौन हुआ ब्रम है और क्या कडी संस्कार और सतवादी गुणों से जन संस्कारों से संबद्ध है ब्रह्म में सत्वादी गुण नहीं है तो सत्वादी गुणों से जन्म संस्कार है क्या हाँ गुणों से जन्म संस्कार हो जाते हैं ब्रह्म में नहीं है। और सत्वादी गुणों से जन्म संस्कारों से असंबद्ध है, लग जाएगा सत्वादी गुणों से असंबद्ध है, अस्पष्ट का असंबद्ध सत्वादी गुणों से असंबद्ध तथा सत्वादी गुणों से जन्म संस्कारों से असम्बद्ध उसी प्रकार राजस्व संस्कारों से असंबद्ध तथा सामक संस्कारों से असम्बद्ध समान एक समदर्शिना है ना समदर्शिना को बताते हैं कि समम दृष्टु शे समर्शिना समम दृष्टुम शीला में शाम से तो एक अविकारी ब्रह्म को एक अभिकारी ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव है शीलम का तो स्वभाव एक अविकारी ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव है तो तेज पंडिता ना वे पंडित समदर्शी होते हैं अथवा वे समर्सी पंडित होते हैं मतलब इन सभी संस्कारों के संबंध से रहित कौन है ब्रम्ण एक ब्रह्म मतलब इन स... संस्कारों से रहित एक अभिकारी ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव दे है वे समदर्शी पंडित होते हैं या वे पंडित समदर्शी या ऐसा भी कह सकते वे पंडित कह सकते हैं वैसे वो अच्छा यह है कि वे समर्सीना पंडिता है वे समदरसी भाष्यकार जो है ना जिस क्रम से लिखा है उस क्रम से व्याख्यान करते हैं तो ते समर्सीना पंडिता वे समदरसी पंडित है। होते हैं सब में तो एक परमात्मा एक अभिकारी परमात्मा सब में विद्यमान है ऐसे ही दृष्टि रखने वाले पंडित होते हैं इसलिए घृणा किसी को नहीं करनी चाहिए घृा नहीं था तो भले ही आप किसी के साथ मत रहिए लेकिन जिसके साथ नहीं रहना है इससे संबंध नहीं तो रखना है उससे भी घृणा नहीं चाहिए कभी भी, सब भगवान भी है तो किसी से भी घृणा करने का मतलब ऐसा कहा है समुर्ती नहीं कहा है नहीं है ना समान आचरण विवाह तो सबके साथ नहीं हो सकता है, है? अच्छा कुत्ते का भोजन अलग है हाथी का अलग है तो एक जी व्यवहार सबका नहीं होगा जिसकी सब भगवत बुद्धि अब देखेंगे यहाँ पर देखिए अब हते नोषवंत समा समाभ्या पूजा इसी स्मृति है गौतम स्मृति है यहाँ पर ध्यान देना समर्शी को पंडित कह दिया है समदर्शी को पंडित कह दिया है और इस पर शंका उठाई गयी ते दोषवंता से क्या लेना है समदर्शीना समदर्शी मतलब सब में समान व्यक्ति करने वाले सब में एक अधिकारी ब्रह्म को देखने वाले दोस्त से युक्त होते की गई है सब में दोष मनता की पुरुष दोस्त से युक्त होते हैं अभोज अन्ना उनका अन्य अभुज है उनका अन्य कैसा है मतलब उनका अन्य खाने योग्य जो दोस्त से युक्त होते है ना उनका अन्न नहीं खाना चाहिए ये दोष बनता समर्शी नमु शब्द शंका सोचा कहते दोष बनता समी दोष होते हैं अब उनका अन्न खाने योग्य नहीं होता है तो इसमें प्रमाण किसी स्मृति का रहा है समा समाभ सम का यहाँ पर श्रेष्ठ गुणों वाला श्रेष्ठ गुणों वाले अवसम का अर्थ है वाले श्रेष्ठ गुण वाले और हिम गुण वाले की विषम और सम पूजा करने से दोष होता है ऐसा समझना आते सम असम है ना तो समान गुण वाले इसका अर्थ है समकर्ण श्रेष्ठ गुण वाले तो श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने, करने, करने से मतलब क्या कहें अच्छी प्रकार पूजा न करने से है क्या हुआ समकर्ण श्रेष्ठ गुण वाले की श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से और असम है ना तो असम कर् क्या हुआ गुण वाले और हीन गुण वाले की स्तम पूजा करने से हिम गुण वाले की स्तम पूजा करने से दोष होता है दोष को जोड़ जो लेंगे असलने के लिए फिर समझो श्रेष्ठ गुण वाले की विषम पूजा करने से विषम पूजा करने से मतलब हीन पूजा करने से श्रेष्ठ गुण वाले की हीन पूजा करने से और असम कर्म गुण वाले की श्रेष्ठ पूजा करने से क्या होता है दो होता है तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब दोष होता है ना तब तो अब के ये ये तो देखो तो इसके अनुसार ये ब्राह्मण गाय कुत्ता सब एक जैसा है क्या हुँ? और सबको एक जैसा मानेंगे ना तो क्या हो जाएगा दोष हो जाएगा क्या हो जाएगा हाँ क्योंकि ये ब्राह्मण में तो ठीक है एक ब्रह्म को देखना अब ये कुत्ता और ये हाथी और सुबह के इस समय जो है ना ब्रम दृष्टि करेंगे मतलब क्या इसकी श्रेष्ठ पूजा करेंगे तो दोष हो जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये जो है ना शंका है आगे समाधान क्या है से दोष बनता है ना वे दोष वाले नहीं है वे दोषयुक्त नहीं है कथम कैसे दोषयुक्त नहीं है तो इसको देखो देखना सुनो यही निर्दोष क्या निर्दोष हम बताया है ना कोई दोष नहीं है भगवान कहते हैं वैसा करने को तो कोई दोष नहीं है अब देखेंगे ऐसा मन सामने स्थित जिनका मन समता में स्थित जिनका मन समता में स्थित है जिनका मन समता में एक जगह आया था कि ब्रह्म में होना ही समता में स्थित होना जिनका मन समता में स्थित है ये क्या कर रहे हैं सम में समि कर रहे हैं ना सम से क्या लिया था अभी एकम अभित्व ब्रह्म है एक अभिकारी ब्रह्म को देखने वाले तो समता में स्थित है मतलब ब्रह्म में स्थित है जिनका मन सामने में स्थित है या जिनका मन ब्रह्म में स्थित है कई कर उन लोगों ने ई एव सर्ग जिता है लिखा है ना है कि जीवित अवस्था में ही उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही सरगा जी कहा कि जन्म को स्वर्ग को जीत लिया है या को जीत लिया है तो यह जन्म को जीत लिया जन्म को जीतने का मतलब है कि दोबारा जन्म न होना अथवा जन्म को जीतने का मतलब है कि मतलब इस शरीर की अधीन नहीं होना इस शरीर के अधीन नहीं होना अब देखना जिनका मन समता स्थित है उन्होंने उन्होंने कई घर से जीवित अवस्था में ही सर्व को जीत लिया है या जन्म को जीत लिया है ओ पूर्णम पूर्णमिदायानमेवा